प्रस्तुत है रामशरण शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य का, रस द्रोणिका यह रस द्रोणिका करा और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर, पर आधारित है भाग नौ एक लव्य, लव्य मुदित कर जोड़ कहा आज्ञा दे क्या लाऊं भेंट कहा द्रोण दो दक्ष अंगूठा मन की सारी दुविधा भेंट था वीर व्रती वह सत्य व्रती तत्काल काट बढ़ा दिया शिष्यों की भक्ति परीक्षा में गुरुकुल को टीका चढ़ा दिया हर आत्मा से चत्कार उठी दिनकर डूबा मुख लाल किये सब लौट गए निज नगरी को हर्ष ग्लानी और भाल लिए एक दिवस, दिवस कुटिया में बैठे गुरु करते, करते फिर सोच विचार शिष्यों से बोले मुस्कते आज परीक्षा घड़ी तुम्हार देखो उत्तर दिशा वृक्ष के शीर्ष भाग पर पंछी एक साध निशाना बाण चलाओ मस्तक काट दूर दो फेंक इतना कहवे चुप हो गए बोले सब तैयार हैं हम आज्ञा की बस देरी समझे नहीं, नहीं किसी से कोई काम पहने दृष्टि डाल सभी पर, पर बोले प्रथम युधिष्ठिर आओ आसन ले निज लक्ष्य संभालो जो पूछे सब सांच बताओ बोले क्या तुम देख रहे हो मेरे संग तब अनुज सारे पक्षी पेड़ लता पत्रादिक पुष्प फलादी जे न्यारे कहा युधिष्ठिर ने नतमस्तक हाँ गुरुवर सब देख रहा रुष्ट द्रोण बोले हट जाओ तब दुर्योधन आगे बढ़ा प्रश्न यही दुहराए गुरु ने वैसा ही उत्तर पाया कहा भीम ने हस आगे अंधज की अंधी काया बाण चढ़ा नित लक्ष्य बांध कर बोला दे आज्ञा भगवन पूछा द्रोण तुम्हें क्या दिखता कहो लक्ष्य दृष्टि बंधन प्रभु आप सब बांधो दिखते तरु शाखाएं पत्ते फूल चलती ढेर चिटियों के दल साफ साफ दिखता मगमूल बोल उठा गुरु दल से कोई मोटे की मति भी मोटी हटो भीम पीछे गुरु बोले कहते कछुक खरी खोटी निबड़ गए, गए सब, सब एक, एक बचा था देनी जिसे, जिसे परीक्षा थी पांडव पुत्र, पुत्र अर्जुन, अर्जुन गुरु प्यारा उत्कट जिसे प्रतीक्षा थी, थी। कहा द्रोण तो ने अर्जुन आओ करो लक्ष्य पर शर बोलो वत्स तुम्हें क्या दिखते आज्ञा दूं तो छोड़ो बाण भगवन मुझे न आप दिखते न बांधो तरु लता वितान केवल पक्षी का सिर देखूं बोले द्रोण चला दो बाण दूर गिरा पक्षी सिर कटकर कर लख गदगद आचार्य हुए सफल साधना हो गई तेरी विजयी भाव कृत कार्य हुए फूले नहीं समाते पांडव करते जय जय कार रहे कुरु बांधव लौटे निज थल को तन मन जैसे ज्वार रहे एक समय सिंहासन राजत बैठे थे धृतराष्ट्र महान वेद व्यास अरु विदुर से ज्ञानी वीर नीति के खान सूर्य चंद्र यदुवंशी जैसे बैठे बड़े बड़े महिमान कुल गुरु कृपाचार्य थे राजत बोले तब आचार्य सुजान महाराज एक करुण निवेदन कहत शकुन पूरा काज अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई सफल सब साज आज्ञा हो तो शीघ्र दिखावे कला कुशलता राजकुमार पुलकित हो नृप ने दी आज्ञा करो विदुर सब साज संभार फिर क्या था बसपुर बाहर हो उत्तर के मैदान विशाल रंग भूमि हित पूजन चन्हा शुरू हुई रचना तत्काल लघु विशाल अति भव्य मनोहर भवन कक्ष नव मंजुल मंच हेम रतन मुक्ता मणि दिपित रचित खचित, खचित दीवारी खम्भ द्वार गवाक्षी सजी मंड पे राज के रुचि आसन मित्र अतिथि इतर जनों के यथो योग्य सब पंक्त्यासन अस्त्र शस्त्र के कला विज्ञानी शिल्पी सारे सजे सजे भातिन भाती के आयुध न्यारे लाए संजोए मंजे मंजे जब पूरी हो गई तैयारी नृप को जाई बताई बात घड़ी गिन रहे सब उत्सव की कब नयन भरी निखर सारी नगरी धूम मच गई जित देखो उत उत्सव बात चर्चा फैल रही आपस में देखे सुने जे शस्त्र सिखा कृपाचार्य ने शास्त्र, शास्त्र पढ़ाए धर्म कर्म विद्या आचार द्रोणाचार्य ने दीक्षा दी है अस्त्र शस्त्र जे विविध प्रकार आए देश, देश देशांतर ऐसी शिष्य सुनकर द्रोण गुरु के ज्ञान किंतु कभी न मिली सफलता कौरव पांडव के अनुमान जो विरंची ने सोच समझकर गुरु शिष्य बिरचे हर्षान भरत वंश का भाग्य जगाया नव इतिहास करेगा गान अस्त्र शस्त्र प्रत्यस्त्र सहित परम अस्त्र जे चार प्रकार धनुर्वेद की चारों क्रियाएं आदान संधान विमोक्ष संसार गुह प्रकट लाघव अति भारी भांति भांति के अस्त्र महान सभी बंधुओं से बढ़ चढ़कर अर्जुन ने सीखा धनु बाण करता था अभ्यास निरंतर चाहे दिवस रहे या रैन तुल्य अस्त्र प्रयोग महारथ लक्ष करता पास हाथी घोड़े रथ पादादिक अंतर गुप्त प्रकट में वार शत सहस्त्र से एक अकेले बच बच लड़ना कठिन प्रहार खंग खदा कवचादिक विद्या दिव्य शक्ति संधान कला एक से एक पारंगत निकले जिसको जैसा लगा भला अभी आप सुन रहे थे रामशरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणिका भाग नौ वाचक स्वर भारती परिमल